ईश्वर के अस्तित्व को हम सब लोग अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग उत्तर हो सकता है परन्तु अपने अस्तित्व को अनुभव करते हैं कि नहीं इसमें मतभेद नहीं हो सकता ऐसा कोई भाई नहीं मिलेगा ऐसी कोई बहन नहीं मिलेगी जो ये कहे कि मैं अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं करूँ ऐसा कोई नहीं मिलेगा हरेक को इतना तो सुभाषित होता है कि मैं हूँ अब सुखी हूँ कि दुखी हूँ कि धनी हूँ कि गरीब हूँ कि, कि विद्वान हूँ पढ़ा लिखा हूँ इसमें भेद हो सकता है लेकिन मैं हूँ इस अनुभव में भेद नहीं हो सकता हरेक मनुष्य अपने अस्तित्व को अपने द्वारा अनुभव करता है और मैं हूँ ऐसा कहकर प्रकाशित करता है तो संत माणी ने मैंने यह सुना कि तुम अपने अस्तित्व को तो जानते ही हो मानने की बात नहीं है नहीं तो जानकारी की बात है आपको पता चलता है कि मैं हूँ पता चलता है ना मैं हूँ तो जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है वह व्यक्ति उसको कैसे नहीं स्वीकार करेगा जिसमें से इसकी उत्पत्ति हुई है आधार को कैसे नहीं मानोगे मैंने अपने को अपने से नहीं बनाया ठीक है अच्छा और हम लोगों के पास ऐसा कोई मटेरियल है क्या जिसमें से मैं बनाया जा सके नहीं, नहीं है तो जिसमें से यह मैं बना है उसकी सत्ता को मानना अनिवार्य हो जाता है ऐसे नहीं मानोगे तो मैं हूँ यह तुम्हें भाषित होता है तो जिसमें से यह मैं निकला है जिसमें से यह मैं बना है उसको भी तो मानना अनिवार्य होगा ना। तो मैं इस बात नम लोग जानते हैं और जिसमें से इस मैं की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं मानना पड़ेगा नहीं जानते हैं कोई बात नहीं आज नहीं जानते हैं कल जान लेंगे लेकिन मानना तो पड़ेगा ही जैसे प्रकाश जब फैलता है तो सूर्य के न दिखाई देने पर भी हम लोग इस बात को मान लेते हैं कि सूर्योदय हो गया ठीक है ऐसा मानना ही पड़ता है और जैसे यहाँ अभी कोई खूब सुगंधी फैल जाए तो जिस पुष्प में से सुगंधी फैल रही है उस पुष्प को न देखने पर भी हम लोग इस बात का अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ आसपास में कोई बहुत बढ़िया फूल खिला होगा तो इसी तरह से मैं का जो अस्तित्व तो अपने लोगों को भाषित होता है हर भाई को हर बहन को हर दशा में तो इस मैं की उपस्थिति को देख करके हम सब लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा है जिसमें से मैं की उत्पत्ति हुई उसी को परमात्मा कहते हैं जिसमें से यह अहम रूपी अणु निकला है उसी को परमात्मा कहते हैं उसी को सत्य कहते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं उसी को नित्य तत्व कहते हैं उसी को परम तत्व कहते हैं अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन है वो एक ही और मेरे लिए उसके साथ संबंध मानने का बड़ा भारी आधार यह है कि हम सब लोग अपने अस्तित्व को स्वयं ही अनुभव करते रहते हैं तो इस तरह से जब मैं हूँ तो मेरी उत्पत्ति का आधार भी है जब मैं हूँ तो मेरी प्रतीति का प्रकाशक भी है इसलिए जब ईश्वर को मानने वाला है तो ईश्वर भी है इस तरह से और दूसरा कोई भी प्रमाण न खोजा जाए तो मेरा ऐसा विचार है कि मनुष्य के जीवन का जो जो अपना अस्तित्व भाषित होता है यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा है और दूसरा कहा खोज जाएंगे ग्रंथों में तो बहुत मतभेद है दर्शन में तो अनेक प्रकार के दर्शन है कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं तो मतभेदों में ना जाकर के अगर निर्विवाद सत्य को स्वीकार करे जीवन का तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब मेरा अस्तित्व है तो यह अस्तित्व जिसमें से निकला है वह अस्तित्व भी अवश्य है तो इस तरह से हम दोनों का अस्तित्व तो प्रमाणित हो गया मैं हूँ और मेरी उत्पत्ति का आधार और मेरी प्रतीति का प्रकाशक परमात्मा भी है ठीक है अब आगे क्या करना है उसके साथ क्या संबंध है मेरा क्या व्यवहार होना चाहिए मेरा उसके साथ क्या लगाव होना चाहिए मेरा उसके साथ तो अनुभवी भक्त जनों ने ये कहा कि तुम्हारा नित्य संबंध ही वह है अर्थात उसके साथ तुम्हारा ऐसा संबंध है जो कभी मिटेगा नहीं घटेगा नहीं टूटेगा नहीं तो क्या करें तो ऐसा करो कि संसार में रहते हुए और संसार का, का काम करते हुए यदि तुम उस आनंद स्वरूप से अभिन्न होकर आनंदमय अस्तित्व को पसंद करते हो तो उसे अपना मानना आरंभ करो अपना क्यों माने तो अपना इसलिए मानो कि अपना माने बिना प्रेम का भाव उदित होता नहीं है और प्रेम भाव के बिना उस अनंत स्वरूप परमात्मा से अभिन्नता नहीं होती है अपना पंग जो है वह प्रेम का आधार है और प्रेम का प्राकृत्य जो है वह परमात्मा से मिलने का साधन है इसको आपने पहले भी कभी सुना था की आगे सुन रहे हैं बोलिए परमात्मा को पाने का आधार प्रेम है ये नई बात है कि पुरानी बात है पुरानी बात है ना, ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ पुरातन सनातन सत्य है परमात्मा को पाने का उनसे अभिन्न होने का पाने का कहना भी नहीं बनता जो प्राप्त है उसको प्राप्त क्या करना है उसकी प्राप्ति का अनुभव चाहिए अपने को उससे अभिन्नता चाहिए तो इसके लिए आधार है प्रेम परमात्मा को पाने का और उस प्रेम का आधार है अपने पं का नाता जिसको आप अपना मान लेते हैं वो अपने को प्रिय लगने लगता है कि नहीं ने? चाहे कोई भी हो कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो कोई स्थान हो कुछ भी हो जिसको आप अपना मान लेते हैं वह अपने को प्रिय लगने लगता है अच्छा लगने लगता है तो दार्शनिकता की बात तो उतनी नहीं है इसमें लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर की चर्चा ये है कि क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने को बहुत पसंद करता है अपने को बहुत प्यार करता है इसलिए उस अपने पन के साथ जिसका नाता जुट गया वहीं प्रिय लगने लगा वस्तु हो तो क्या और व्यक्ति हो तो क्या तो भक्तजन कहते हैं कि घटघट घटभ नित्य विद्यमान परमात्मा की विद्यमानता का आनंदमय अनुभव तुम्हें लेना है तो उसे अपना मानना आरंभ करो अपना मानने से क्या होगा कि वो अच्छा लगने लगेगा प्रिय लगने लगेगा और उसके प्रति प्रियता जो है वही उससे अभिन्न होने की साधना ये खास बात है नाम लेते हो कि नहीं मंत्र जपते हो कि नहीं मंदिर जाते हो कि नहीं पालते हो कि नहीं यह तो तुम्हारी अपनी रुचि योग्यता सामर्थ्य पर निर्भर करती है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे तो सब तो कुछ करो जो भी कुछ अपने को पसंद आवे जो भी कुछ अपने को ठीक लगे इस दिशा में परमात्मा से अभिन्न होने के लिए सब कुछ करो लेकिन सबका मूल आधार होगा कि परमात्मा को आप अपना मानते हैं कि नहीं तो मैं तो पहली बार जब मैं इस प्रकार की चर्चा सुनने लगी उस समय तो मेरे ध्यान में नहीं आया बहुत समय लगाना पड़ा शक्ति लगानी पड़ी इस बात को ग्रहण करने के लिए लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच इस संसार में मनुष्य की सजा और किसी से है ही नहीं कोई ही नहीं सकती तो अपना है अगर कोई तो वही परमात्मा है जिसको कि अभी तक हमने देखा नहीं है जाना नहीं है लेकिन वह विद्यमान है और उसकी विद्यमानता का ही यह प्रभाव है कि बिना देखे बिना जाने भी हम लोगों से उसकी चर्चा किए बिना रहा नहीं जाता बातचीत होती ही रहती है नाम लेते ही रहते हैं विभिन्न प्रकार के विचार उसके संबंध में प्रकट करते ही रहते हैं ऐसा जैसे कि वह एक अविभाज तो है हमारे जीवन का तो उस परमात्मा के साथ अपने लोगों को क्या करना है मैंने अनुभवी संत के मुख से यह सुना कि मनुष्य जो आया है वह सेवा के द्वारा संसार के लिए उपयोगी होने आया है और प्रेम के द्वारा प्रभु के लिए उपयोगी होने आया है बहुत बढ़िया बात है और बड़ी ऊंची बात है कि भगवान के लिए भी यह मानव जीवन उपयोगी होता है तो हमने तो यही समझा था कि हम तो जन्म मरण के बंधन में फंसे हैं, तो अपने उद्धार के लिए भगवान को मानेंगे और बहुत प्रकार के दुख में फंसे हैं, तो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान को मानेंगे तो स्वामी जी महाराज ने मुझे यह दृष्टिकोण दिया कि भाई दुख से छूटने के तो और भी उपाय है और जीवन मुक्ति के तो और भी उपाय हैं, लेकिन अनंत प्रेम रस के माधुर्य से जीवन को भरपूर करने के और उपाय नहीं हैं। एक ही रास्ता है वो क्या है की परमात्मा के साथ भी संबंध को स्वीकार करो और अपने पन के नाते से जब तुम्हारे जीवन में उसके प्रति प्रियता पैदा होगी तो तुम्हारे भीतर जो प्रियता पैदा होगी उसी प्रियता से तुम्हारी वे आखे खुल जाएंगी जिनसे की जित देखूं, तू, ही तू आज कैसा लगता है आज हमारी दशा बड़ी विचित्र है अपना अपना हाल देखते जाओ जीवन का अध्ययन है यह यह ग्रंथ का अध्ययन नहीं है यह जीवन का अध्ययन है तो अपने जीवन को देखो आज हमारी दशा क्या है तो आज हमारी दशा ये है कि भगवान की चर्चा करते हुए भी जब आंखें खोलकर कर हम लोग देखते हैं तो संसार दिखाई देता है ठीक है ना? आखे खोल कर देखते हो तो क्या दिखता है संसार दिखाई देता है और बंद कर ले तो अंधकार हो जाता है तो आँखें आंखें खोलकर देखो तो संसार दिखाई दे और बंद कर लो तो अंधकार दिखाई दे अंधकार के सिवा और कुछ नहीं तो कहाँ है परमात्मा ऐसा सोचो तो आंखें खोलो तो संसार दिखे और बंद करो तो अंधकार हो जाए और नाम लेते रहो भगवान का तो मालूम होता है कि भगवान से हमारे जीवन का कोई कनेक्शन ही नहीं है पता नहीं कहाँ है कैसा है हम तो जब आँखें खोलते हैं तो विविध रूप दृश्य दिखाई देते हैं धरती आसमान है वृक्ष है पशु पक्षी है मनुष्य है और अनेक प्रकार के सुखद दुखद परिस्थितियाँ ये सब दिखती हैं लेकिन जो भक्तजन होते हैं उनको क्या दिखाई देता है वे आँखें खोलते हैं तो कहते हैं जित देखू तिथ तू ही तू और आँखें बंद करते हैं तो भीतर भी वही है और देखते हैं तो बाहर भी वही है जित देखोती थे श्यामयी है जित देखोती थे श्यामयी है उससे भिन्न और कुछ है ही नहीं तो उनको उन, उनके में कौन सी विशेषता है आंखें खोलते है तो बाहर भी वही दिखता है और बंद करते हैं तो अंदर भी वही दिखता है और हमारे में क्या घाटा हो गया की हम नाम लेते हैं भगवान का और आँख खोलते है तो संसार देखते हैं और बंद करते हैं तो गुप्त अंधकार करें तो सही नहीं। कुछ तो फर्क है दोनों में ये है। फर्क है तो तो आप इस अंतर को मिटाना चाहेंगे कि नहीं पसंद तो हम लोगों को भी यही आता है जित देखू जित श्यामयी है वो भक्त का नाम मुझे याद नहीं है कि ये किसका पद है लेकिन बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने पढ़ा था बड़ा सुंदर वर्णन है तो उसमें मुझे उस ढंग से याद नहीं है अर्थ याद है पहली लाइन याद है जित देखूँ श्यामयी है और अंतिम पंक्ति याद है नयन पुतरिया पलट गई है ये आखिरी है और बीच में जो तो था वो ये था कि आकाश में नीले बादल उमड़ रहे है तो उसमें घन श्याम का दर्शन हो रहा है हित जित देखूटित श्याम मई है और धरती पर जमुना जी का नीला नीला जल बह रहा है तो उसमें भी घन का दर्शन हो रहा है जित दे खूंटित श्याम मई है और हवा में वृक्ष के पत्ते डोल रहे हैं, तो उसमें भी श्याम का दर्शन हो रहा है और वृक्षों पर बैठ कर के पक्षी बोल रहे है तो उनमें भी श्याम का दर्शन हो रहा है ऐसा करते करते उस भक्त ने कहा कि क्या हो गया तो अंत में कहता है नैन पुसरिया पलट गई है, है। इसलिए जिद देखो कि है। तो हमारी हमारी ये ये दृष्टि जो है हमारा यह मित्र जो है हमारी जो ये पुतली है देखने की ये कैसे बदलेगी तो भक्त जन कहते है तो भैया जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो प्रेम भरी दृष्टि से जब तुम देखोगे तो सिवाय प्रेमा के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा आज मेरी दृष्टि में क्या है ऐसा सोचो आज मेरी दृष्टि में क्या है तो, तो मनोविज्ञान और मानव दर्शन इन दोनों के आधार पर यह बात प्रमाणित हो गई कि आज मेरी दृष्टि में संसार को देखने का राग है इसलिए राग संसार दिखाई देता है मनोविज्ञान के पाठ में हम खूब पढ़ाया करते थे बहुत पढ़ते थे बड़ा विवेचन होता था इस विषय पर वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर वी सी थिंग्स एज वी आर संसार का जो दृश्य है उसको हम लोग वैसा नहीं देखते हैं कि जैसे वे है वे कैसे हैं ये तो किसी को पता ही नहीं है संसार को हम लोग कैसा देखते हैं जैसे हम तो हमारे में क्या है तो हमारे में संसार को देखने की वासना है तो, तो मेरी वासना के प्रतिरूप संसार हमको दिखाई दे रहा है तो जो सुख का लोधी है वो कहता है कि संसार बड़ा सुहावना है और कबीर संत जी से सलाह पूछो कि संत जी बताइए तो संसार कहता है तो कहते हैं है, हाड़ जले जैसे लकड़ी केस जले जैसे घास सब जग जलता देखकर कबीरा भया तो उसको तो कुछ सुहाना लुभाना दिखता ही नहीं है उसको तो सब काल की अग्नि में जलता हुआ दिखाई देता है और भक्त से पूछो कि भक्त महाराज बताइए तो आप क्या देख रहे हैं तो वो तो कहेंगे जित दे खोसी तो श्यामयी है ना उनको दुख दिखाई दे ना उनको सुख दिखाई दे ना उनको दुविध रूप दिखाई दे उनको तो एक ही रूप दिखाई दे रहा है और सब जगह उसी का दर्शन हो रहा है आप क्या देख रहे हैं तो प्यारे और प्यारे की लीला देख रहा हूँ तो क्या हो गया कि सचमुच दृश्य कैसे है ये किसी को पता नहीं है वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण करो तो भी व्यक्ति वही देखता है जैसा जैसा उसका परपेक्चुअल फील्ड है कोई तो भी व्यक्ति को वही दिखाई देता है जैसी उसकी देखने की पृष्ठभूमि है और विवेकी जन से पूछो तो सब में निरंतर परिवर्तन दिखाई दे रहा है काल की अग्नि में सब जलता हुआ दिख रहा है और प्रेमी जनों से पूछो तो सर्वत्र उसका अपना प्रेमास्पद ही दिख रहा है दूसरा कोई है ही नहीं है तो इसलिए मैं यह निवेदन करती हूँ कि हम सब लोगों को मनुष्य होने के नाते केवल वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को लेकर संसार को अभी नहीं देखना चाहिए यह तो सृष्टि का एक एक पहलू है एक अंश है यह पूरा विवरण नहीं बता सकता और उस पर भी अगर ध्यान दो उसके संबंध में भी सोच विचार करो अनेक प्रकार के शब्द विपर्य और इल्यूजन का अध्ययन करो तो ऐसा लगता है कि दृश्य है कुछ और और व्यक्ति देख रहा है कुछ और कुछ ठिकाना नहीं है तो ये दशा कब तक रहती है जब तक हम सब लोग राग द्वेश के हेर में पड़े हुए हैं तब तक है जब तक शरीर के द्वारा सुख भोग की बासना है तब तक है तो इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव से प्रेरित हो तो संसार सुख दुख का द्वंद दिखाई देगा और विवेक की दृष्टि से देखना आरंभ करो तो निरंतर परिवर्तन दिखाई देगा और सभी दृष्टियों के पार कर जाओ तो निज स्वरूप से भिन्न कुछ दिखेगा ही नहीं और प्रभु के प्रेम से दृष्टि भर जाए तो सर्वत्र प्रेमास्पद ही दिखेगा तो तो सृष्टि की विविधता है कि हमारे देखने के यंत्र की विविधता है देखने के यंत्र में फर्क है ना और नहीं तो क्या जाने सृष्टि कैसी है आपने विवेकी जन के मुख से ये भी सुना होगा की सृष्टि त्रिकाल में न कभी हुई न है न होगी ऐसा भी कभी सुना है कि नहीं सुना है और आज आज हम लोगों को कैसा लग रहा है सृष्टि है ऐसा लग रहा है कि नहीं है ऐसा लग रहा है है, है। तो आज हमें यह दिख रहा है कि दृश्य है और सुख भोग से प्रेरित तो हो जाओ तो कैसा लगेगा तो लगेगा कि बड़ा आकर्षक है क्या बताएं बड़ा बढ़िया है एक साहित्यकार का वचन में महाराज को सुना दिया करती थी माया के इस मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेशी एक एक साहित्यकार ने इस प्रकार के संसार के बारे में सोचा था बड़ा तो सुंदर सुंदर वर्णन कर दिया उसने तो हमने महाराज जी को सुनाया तो महाराज जी कहने लगे कि अरे देव जी ये सुख भोगी की दृष्टि है सुख भोग से जो प्रेरित है उस लालच में जो तो फंसा हुआ है उसी को ऐसा दिखाई देता है बड़ा मोहक है बड़ा आकर्षक है और नहीं तो तुम सच जानो महाराज जी ने मेरी समस्या को हल करने के लिए संतरा यह सुनाई देगा दी कि तुम सच जानो कि इस सृष्टि में इस जड़ जगत में सामर्थ्य नहीं है कि यह चेतन मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सके यह तो मेरी बेइज्जती है मैं जब अपना मूल्य घटा लेती हूँ अपने चेतन स्तर से नीचे उतर जाती हूँ उस परम प्रेमा के प्रेम पात्र हैं हम लोग उस परम प्रेमास पद प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्रेम का दान करने वाले हैं हम लोग अपनी इस महिला को भूल जाते हो तो संसार आकर्षक लगता है नहीं तो संसार में है क्या जो अमर जीवन का अधिकारी है जो अमृत पुत्र है जो अनंत आनंद का अधिकारी है जो परमात्मा को प्रेम रक्त प्रदान करने वाला है वो संसार के प्रति आकर्षित हो जाए तो उसकी इज्जत बढ़ गई कि घट गई सोचो और आज तकलीफ क्या है अपने जी तक देख लेना जब से ये बात महाराज जी ने मुझे बताई कि तो की जी ये तो तुमने अपना मूल्य घटा लिया इसलिए ये मोहक बन बड़ा आकर्षक लग रहा है यह तो मनुष्य जब, जब स्टैंडर्ड से नीचे उतर जाता है तब उसको ऐसा लगने लगता है उसके बाद जब मैंने अपने को संभालना आरंभ किया और उतनी ही वस्तुओं से संबंध रखो जितनी कम से कम शरीर के लिए उसके भरण पोषण के लिए इसकी सेवा के लिए जरूरी हो और विधान से सहज से प्राप्त हो ऐसा सोच करके जब मैं अपने को संभालने लगी तो उसके बाद से सखी सहेलियों के साथ जाते आते घूमते फिरते काम करते समाज में बढ़ कर ही साधना का निर्माण किया मैंने सामाजिक काम करते हुए ही साधना का निर्माण करना था मुझे क्योंकि महाराज जी ने यही दृष्टिकोण दिया था और जब जब मैं सोचती कि समाज का काम करना छोड़ दूं और महाराज जी के पास ही बैठ करके जल्दी जल्दी सब सीख लूं तो महाराज कहते कि वो पक्का नहीं होगा तुम मेरे पास बैठो जीवन का सत्य सुन लो समझ लो और उसके बाद जा करके समाज में जैसे काम करती थी वैसे काम करो और उसमें अगर तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो वो पक्की होगी तो प्रयोग करना था मुझे तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि काम करते हुए जहाँ भी कहीं दुकान में बाजार में एग्जीबिशन में अथवा किसी भी जगह में जहाँ भी कहीं मेरी दृष्टि किसी वस्तु पर जाकर के टिक जाती और ऐसा लगता कि ये बहुत सुंदर है तो अच्छा लगता है देखने में ऐसा करके जब दृष्टि टिक जाती तो थोड़ी देर में एकदम से याद आ जाए बात कि अच्छा तो इतनी लज्जा लगती अपने भीतर भीतर कहानी तो सुनने की बात तो थी नहीं कि किसी को कहा जाए कि बताया जाए कि घोषित कि किया जाए सो नहीं लेकिन भीतर ही भीतर में एकदम सचा रह जाती नहीं। नहीं। अच्छा अभी भी तुमको वस्तु में सुंदरता दिखाई देती है अभी भी तुम्हारी दृष्टि किसी वस्तु पर टिकती है रुक जाती हो तो बड़ी सावधानी आ गई मुझ में और ये रहस्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अपना सही मूल्यांकन करके संसार में रहे और ज्ञान के प्रकाश में अविनाशी जीवन से अभिन्न होना अपने अपना लक्ष्य बनावे या इस दिन तुच्छ जीवन में हृदय में ईश्वरीय प्रेम भर के उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को रस प्रदान करना इतनी बड़ी जो उसकी महिमा है उस महिमा को वो अब याद रखे तो सचमुच संसार की कोई वस्तु मनुष्य को तो आकर्षित नहीं कर सकती खिंच जाते हैं अगर हम तो इसका मतलब है कि ज्ञान और प्रेम की दृष्टि से मैंने अपने को हटा लिया भोग की दृष्टि प्रधान हो गई, तो किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर आंख जाकर टिक जाएगी। और नहीं तो आप सोचिए जो जो ब्रह्म को बिझा सकता है जिसके प्रेम भाव का आदर करने के लिए ब्रह्म ब्रह्म भाव का त्याग करके जीव भाव स्वीकार करके शरीर धारी हो करके आपके आगे उपस्थित हो सकता है दो हाथ दो पाँव बना करके आपके साथ खेलने को मचल सकता है आपके दिए हुए भोजन को लेने के लिए मचल सकता है उस मनुष्य की महिमा का क्या वारापार है रसखान जी की तो सवैया आप लोगों ने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा क्या क्या सुवर्ण करते जाते हैं ब्रह्म ये न कर सके वो न कर सके और वेद न बखान सके और यही पर नाच ताजी छोहरिया तो यह तो अवतार की बात है अभी भी ऐसा है कि मनुष्य जब संसार की ओर से मुख मोड़ करके परमात्मा को पसंद करने लग जाता है तो उसकी उसकी भावना का आदर करने के लिए वह परमात्मा कितना आनंदित होता है और कैसी कैसी लीलाएं रचता है अभी थोड़े दिन पहले की बात है एक भक्त जन मुझको सुना रहे थे अयोध्या जी में कनक भवन में भगवान श्री राम विराजमान है आप लोग सुनते हैं बहुत से लोग दर्शन भी कराए होंगे तो एक भक्त वहाँ पर आते थे और आंगन में खड़े हो करके दूर से दर्शन करते थे प्रणाम नहीं करते थे भीतर भीतर पता नहीं क्या कहते होंगे वो तो वही जाने हम लोग देखते थे उनको तो पुजारी लोगों ने पकड़ लिया तो कैसा आदमी है हमारे सरकार के सामने आता है उनके लिए तो वो राजा महाराजा है ना? तो पुजारी लोगों ने उनको पकड़ लिया घेर लिया तो कैसा आदमी है हमारे सरकार के सामने आता है कनक बिहारी के सामने आता है सरकार के दरबार में आता है और प्रणाम नहीं करता है पकड़ भी आगो ने क्या करते हो जी प्रणाम क्यों नहीं करते हो तो हंसने लगे वो भक्त मुस्कुराने लगे कहने लगे भैया मेरा रिश्ता ही ऐसा है कि मैं प्रणाम नहीं कर सकता अब उनका रिश्ता है भैया उन्होंने माना होगा उसको तुम क्या कहे तो पूछने लगे लोग की नहीं ऐसी क्या बात है आपको बताना पड़ेगा आप कौन से आप क्या रिश्तेदार लगते है हमारे सरकार ऐसी आप प्रणाम नहीं करेंगे बताना तो वो नहीं चाहते थे सबके भक्त जो होते हैं वो अपना भेद खोलना पसंद नहीं करते हैं वो कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन पुजारियों ने बहुत तंग किया बेचारे तो को कहना पड़ा तो कहने लगे कि तो तुम्हारे सरकार मेरे शिष्य हैं। अब देख लो आदमी की हिम्मत तुम्हारी सरकार मेरे शिष्य है तुम्हारा आशीर्वाद देने आता हूँ प्रणाम कैसे करेंगे और बिगड़े लोग बड़े आए हमारे सरकार के गुरु बन तुमको प्रमाण देना पड़ेगा तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम कैसे हमारे सरकार के गुरु है वो तो बेचारा क्या करे वो भक्त आदमी लगा कि अच्छा भाई अब किसी दिन देख लेना हम क्या चले गए उनका अपना जो नियम है वो रोज करते ही वो उसको तो छोड़ेंगे नहीं तो पता नहीं एक दिन क्या हुआ उस सज्जन को तो वो पूजा उजा करके घर में से आए होंगे कुछ करके आए होंगे गले में फूल की माला पहन के आए थे। तो आ करके कनक के आंगन में खड़े हुए और प्रतिदिन का जैसा उनका खाय अपना वै खड़े रहे थोड़ी देर के बाद वो बढ़ करके मंदिर में पहुंच गए सरकार के पास भीतर और अपने गले में से फूल की माला निकाली अब गुरु महाराज आशीर्वाद ही तो देंगे प्रसाद देंगे और क्या करेंगे फूल तो की माला इन्हें निकाली भगवान को पहनाने के लिए तो जितने लोग वहाँ उपस्थित थे पुजारी भी और दर्शनार्थी भी मंदिर और मंदिर का आंगन भरा हुआ था लोगों से सब लोगों ने देखा कि तो ये इन्होंने जैसे अपने गले से माला निकाली और अर्पण करने के लिए चले तो कनक बिहारी सरकार ने इन्होंने सिर झुका करके गुरु महाराज की माला को पहन लिया देख लिया सब लोगों ने प्रमाणित तो हो गया की ये हमारे सरकार का गुरु है इसने प्रसाद दिया और शिष्य ने स्वीकार किया तो ये आज की बात है अवतारी हो कर के और, और भक्त जनों की भक्ति का आदर करने के लिए प्रेमी जनों के प्रेम के रस से अपने को आनंदित करने के लिए और अपने प्रेम से भक्त जन के जीवन को भरपूर करने के लिए उन लीलाधारी ने क्या क्या लीलाएँ नहीं की हैं कोई कोई उतना जान ही नहीं सकता है किसी को उतना पता ही नहीं चल सकता है और कोई उतना कह ही नहीं सकता है उसकी तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अपने अपने आत्मीय भाई बहनों को मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि आज भी आप चाहें तो आपके पास वह अनमोल निधि है कि जिसके आधार पर अनंत परमात्मा से अपनी जान पहचान हो सकती है मिलना जुलना हो सकता है और अत्यंत घनिष्ठता हो सकती है और इतनी घनिष्टता हो सकती है कि उनकी विभूतियाँ आप ही के भीतर में प्रगट हो करके आपके जन्म जन्मांतर का दुख भी मिटा दें अभाव भी मिटा दें ज्ञान के प्रकाश से सब संदेह का निवारण भी कर दें और प्रेम के रस से आपको सराबर कर दें आज भी ऐसा हो रहा है और सदैव ऐसा होता रहेगा और अब तो मेरा जी होता है ऐसा कहने का कि मनुष्य के जीवन में अगर कोई उपलब्धि है तो यही है इससे भिन्न और कोई उपलब्धि है भी और क्या कर सकता है भाई बहुत परिश्रम करके पढ़ना लिखना किया डिग्री कौन काम आती है जिस दिन मुझे आवश्यकता पड़ी और त्याग पत्र दे करके मैं आई तो त्याग पत्र लिख करके जब मैं प्राचार्य के सामने बैठ कर के कार्यालय में हस्ताक्षर दे रही थी सिग्नेचर कर रही थी तो भीतर भीतर मन ही मन पूछ रही थी कि बड़े परिश्रम से तुमने डिग्रियां ली थी अब इस सिग्नेचर के बाद वो डिग्रियां किस काम में आएंगी क्या अर्थ है उनका कोई अर्थ नहीं नहीं है तो ना किस ना प्रकार की डिग्रियों का कोई अर्थ है ना कमाए हुए धन का कोई अर्थ है और ना बड़े जतन से पाले हुए शरीर का ही कोई अर्थ है आज बड़ा अच्छा लग रहा है और अगर इसी में ऐसा भयंकर रोग प्रवेश कर जाए तो रखना पसंद करता है आदमी की खत्म करना पसंद करता है खत्म करना पसंद करता है सुना नहीं मैंने बीमारों के पास उनके उनके दर्द में शामिल होते समय सुना मैंने कि भाई अब तो कुछ ऐसा उपाय करो कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए अब बर्दाश्त नहीं होता है होता है की नहीं होता होता है तो क्या अर्थ है और किसी उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि जब जब मनुष्य बनने का मौका मिला है हम लोगों को किस जीवन में इस संसार में रह करके सत्संग के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है तो भाई सही अर्थ में सत्संग करके सदा सदा के लिए सब जनजों ऐसी छुट्टी पाओ क्या फायदा है घुसे रहने में क्या फायदा है सुख दुख के गंध में झूलते रहने में आज अच्छा लग रहा है अभी बुरा लग रहा है अभी जीवन मालूम होता है अभी मृत्यु का भय सता रहा है अभी बहुत प्रिय लग रहे हैं प्रियजन अभी बहुत दुश्मन लग रहे हैं क्या दशा है भला सूचो तो तो आप बड़े भाग्यशील हैं आपको प्रभु ने सत्संग का अवसर दिया है आपके भीतर सत्संग के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है यह भी उनकी विशेष कृपा ही है तो इस अवसर से हम सब लोग लाभ उठाए और इस सत्य को स्वीकार करें अपने द्वारा स्वीकार करें अपने लिए स्वीकार करें कि कि जिस ईश्वर की हम चर्चा करते हैं और जिसकी जिसकी महिमा गाते हैं वह ईश्वर नित्य निरंतर हम सब भाई बहनों के साथ इसी वर्तमान में विद्यमान है जिस समय बैठकर हम लोग बातें कर रहे हैं और और ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं तो आप सोच करके देखिए कि जिससे जिससे मिलने की चर्चा हो रही है वह ईश्वर इसी समय हम सभी भाई बहनों में विद्यमान है कि नहीं है है ना तो वह तो विद्यमान है कहीं दूर से खोज ढूंढ करके लाना नहीं है विद्यमान होते हुए भी उसकी जो विभूतियां हैं, उसका जो स्वरूप है उसका जो, जो अस्तित्व है जिसमें अनंत आनंद है जिसमें अनंत माधुर्य है उस उस आनंद उस माधुर्य का अपने लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है पता चल रहा है किस बात का तो पता चल रहा है इस बात का कि मुझे अमुक अमुक प्रकार का सुख है और मुझे अमुक, अमुक प्रकार का दुख है पता चल रहा है सुख का दुख का और विद्यमान कौन है जहाँ सुख दुख का ही नहीं है विद्यमान कौन है जो सहज आनंद स्वरूप है आप सब लोग मानस के प्रेमी हैं तो जगह जगह पर मैं पढ़ती हूँ वहाँ सीता अन्वेषण का कार्य चल रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है वो रहा है उसी बीच में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा जगह जगह पर लिखते हैं बैठे परम प्रसन्न कृपाला तो आश्चर्य होता है मुझे आदमी की हिम्मत है उस परिस्थिति में बैठे परम प्रसन्न शुपाला प्रसन्न आनंद स्वरूप ही है उनका आनंद हम लोगों की तरह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है राज्य अभिषेक की सूचना दी गई थी और अभी सवेरा हो ही रहा है तैयारी हो रही है तभी वनवास की सूचना आ गई तो क्या लिखा गया है राजाभिषेक हर्ष अभिषाद में कछु हो राज्य राज्यभिषेक का समाचार पा करके कोई हर्ष नहीं और बनवास का समाचार पा करके कोई उदासी नहीं कछु न हर्ष, हर्ष ही हुआ न ही हुआ वहाँ पंचवती में नहीं पंचवती में नहीं क्या है वो पर, प्रवचन है जहाँ तो वो बैठे परम प्रसन्न कृपाला परम प्रसन्न तो आनंद स्वरूप ही है उनका रस स्वरूप ही है उनका और वे हमारे भीतर इसी क्षण में विद्यमान है और उस रस स्वरूप के विद्यमान होते हुए भी हमारे मस्तिष्क में टेंशन क्यों है आंखों में असंतोष की ज्वाला क्यों है चेहरे पर उदासी क्यों है क्या बात कभी भाई बात क्या हो गई? बात केवल इतनी हो गई कि कि जिसके संयोग से सुख दुख है, आता है जिसके संयोग से क्षति वृद्धि होती है उसी को मैंने पसंद कर लिया है और जो आनंद स्वरूप है जो प्रेम स्वरूप है उसको तो मैंने प्रतीक बना करके मंदिर में बैठा दिया है इसका मतलब ये मत समझना कि मंदिर में बैठाना बैठाने का मैं विरोध कर रही हूँ विरोध नहीं कर रही हूँ जो भीतर है वो बाहर है जो कंकड़ में व्याप्त है तो हार मास के शरीर को रखने के लिए ईट पत्थर जोड़ के महल बनाते हो तो परमात्मा को रखने के लिए उनके प्रतीक को सामने रखने के लिए मंदिर क्यों नहीं बनाओगे मंदिर जरूर बनाओ मंदिर में परमात्मा को अवश्य बैठाओ और उनकी पूजा भी करो लेकिन वो मंदिर ही तक उनकी सीमा है कि तुम्हारे हृदय तक है ये हृदय हृदय तक है है तो तो उनके प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, वह मनुष्य के में होती है तो सारी सृष्टि में सबसे मूल्यवान तत्व जो है वह मनुष्य का हृदय है उसके समान और कुछ नहीं है क्यों क्योंकि उसी हृदय में अनंत परमात्मा का प्राकृत्य होता है और सारी सृष्टि में सबसे मूल्यवान जीवन जो है वो मनुष्य का है क्यों क्योंकि तो उसी मनुष्य के माध्यम से ईश्वर अपने ईश्वरत्व को इस संसार में प्रकट करते हैं खुद भी आकर के उनको काम करना पड़ा तो मनुष्य का शरीर धारण करके ही उन्होंने हम लोगों को सब कुछ दिखाया बताया कितना प्रभाव होता है इस बात का कितना महत्व है इस जीवन का तो, तो मैं कोई नई बात कहने के लिए आपके पास नहीं आई मैंने अपने अनुभवी महाराज जी से ये सुना था की नई बात दुनिया में क्या हो सकती है जो सत्य है वह चिर पुरातन है वह सनातन है तो, तो वह तो सत्य है जो सत्य ही है उसमें नई बात कुछ नहीं हो सकती है कि ये सब बातें आपकी पहले से सुनी हुई है जानी हुई है और आप इस विषय में सोचते विचारते भी रहते हैं तो कोई नई बात में नहीं कह रही लेकिन केवल इतना निवेदन कर रही हूँ कि अब तक हम जो कुछ परमात्मा के संबंध में सोचते आए पढ़ते आए कहते आए सुनते आए उन सारी बातों का स्पष्टीकरण प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष अनुभव हमारे अपने जीवन में अपने द्वारा हो सकता है इस सत्य को आज स्वीकार कर